महाभारत द्रोण पर्व एकोन चार इंशदिकततमोध्याय भीमसेन और कर्ण का भयंकर युद्ध पहले भीम की और पीछे कर्ण की विजय उसके बाद अर्जुन के बाणों से व्यतीत होकर कर्ण और अस्वस्थ का पलायन संजय कर्णो महाराज सर वर्षाणी विचित्राणी बहूनिच संजय कहते महाराज तदनंतर कर्ण ने तीन बाणों से भीमसेन को घायल करके उन पर बहुत से विचित्र बरसाए न पांडव विद्यमान इवाचल सूतपुत्र के द्वारा बेधे जाने पर भी महाबाहू पांडुपुत्र भीमसेन को विद्ध होने वाले पर्वत के समान तनिक भी व्यथा नहीं हुई सकर्ण कर्ण न कर्ण पीते न सुभृषम संख्य तैल धोते न मारिष मान्य नरेश फिर उन्होंने भी युद्धस्थल में तेल के सोए हुए पानी तेल के धोए हुए पानीदार तीखे कर्णी नाम की बाण से कर्ण के कान में गहरी चोट पहुंचाई सकुंडलम महचारु कर्ण श्यापात अद्भुवी तपनी इम दिप्तम दीप्तम ज्योतिर महाराज भीम ने कर्ण के सोने के बने हुए विशाल एवं सुंदर कुंडल को आकाश से चमकते हुए तारे के समान पृथ्वी पर काट गिराया को दंतर भीम सेन ने अत्यंत कुपित हो हंसे हुए से दूसरे भल्ले से सूत पुत्र की छाती में बड़े जोर से आगाज किया पुनरस्य पुनरसरीमो नाराचा दस, दस भारत रणे प्रयसी महाबाता शिव विशोपमान भरत नंदन फिर महाबाहू भीम ने बड़ी उतावली के साथ केचुल के छुटे हुए विस्तर सर्पों के समान दस नाराज क्षेत्र में कर्ण पर चलाए ते ललाटम्ब निर्भिद्य सुतपुत्र भारत विभुचोदिता भारत उनके चलाए हुए वे नाराज सूत पत्र का छेद करके बाबी में सर्पों के समान उसके भीतर घुस गए लड़ाट यथा पुरा लड़ाट में स्थित हुए उन बाढ़ द्वारा पुत्र की उसी प्रकार शोभा हुई जैसे वह पहले मस्तक पर नील कमल की माला धारण करके सुशोभित होता था सोच विदो भृश कर्ण पांडवे न तरस्वी रथ को पर मिलोचने वेगवान पांडवपुत्र भीम के द्वारा अत्यंत घायल कर दिए जाने पर कर्ण रथ के कुबर का सहारा लेकर आंखें बंद कर ली स मुहूर्ता पुनः संज्ञा ले कर्ण परम तप रुद्रोक्षित सर्वांग क्रोध सत्रों को संताप देने वाले कर्ण को पुनः दो ही घड़ी के बाद चेत हो गया उस समय उसका सारा शरीर रक्त से भी गया था उस दशा में उसे बड़ा क्रोध हुआ तथा क्रोधो रण कर्ण पीड़ितो दृढ़ वेगम चक्रे महावे गोभीम प्रति धारण करने वाले भीमसेन से पीड़ित हुए महान एक कर्ण ने रणभूमि में कुपित हो भीमसेन के रथ की ओर बड़े वेग से आक्रमण किया तस्म ही कर्ण शतम राज अमर शि बलवान प्रेस भारत राजरत नमरषशील एवं क्रोध में भरे हुए बलवान कर्णे धीमसेन पर गिद्ध के पंख वाले सौबार चलाए तथा सरवर्षाणी पांडव तस्य तस्म अचित समर भूम में कर्ण के पराक्रम को कुछ समझते हुए उसकी अवहेलना करके पांडु नंदन भीम से ने उसके ऊपर भयंकर बाणों की वर्षा कर दी। कर्ण सतो महाराज पांडव नो भी चरे आज खान और क्रुद्ध रूपम परम तप शत्रु को संताप देने वाले महाराज तब कर्ण ने कुपित हो क्रोध में भरे हुए पुत्र भीम से इनकी छाती में नौ बाण मारे ताव भव नरसार्दु शार्दुलाभ जिमु ताम प्रवर्ष तुरा हे वे दोनों पुरुष सिंह वाले दो सिंहों के समान वर्षा कर रहे थे तल शब्द रईब त्रास परस्परम थर जाल ऐ विधह त्रास आमा शु तुर्म समरे अन्योनम समर क्रुद्ध वे अपने के शब्द से एक दूसरे को डराते हुए युद्ध में विविध बाण द्वार समूहों द्वारा परस्पर त्रास रहे थे वे दोनों वीर समर में कुपित हो एक दूसरे के किए हुए प्रहार का प्रतिकार करने की अभिलाषा रखते थे तथो तो भीमो महाबाहू सुतपुत्र भारत चुरप्रेण धनुवा नाद का संहार करने वाले भीमसेन ने द्वारा पुत्र के धनुष को काटकर बड़े जोर से गर्जना की तदपाश्य धनुछिंदम सूतपुत्र महारथ अन्य मुख्यम वेगवतरम तब महारथी सूतपुत्र करने उसे उस कटे हुए धनुष को फेंक कर भार निवारण करने में समर्थ और अत्यंत वेगशाली दूसरा धनुष हाथ में लिया तदप्यत् में साधाचिछेदोदर तृतीय चतुर्थ पंचम ष्ट में वही सप्तम चाष्टम च नवम दशम तथा एकदशम द्वादशम अथापिच चतुर्दशद अपने परंतु भीमसेन ने आधे निमेश में उसे भी काट दिया इसी प्रकार तीसरे चौथे पांचवे छठे सातवे आठवे नौवे और धनुष को भी भीम से ने काट डाला तथा बहुनिदर्ण इतना ही नहीं भीम ने सत्या त्रह में अठारह तथा और भी बहुत से कर्ण के धनुषों को देख पूर्वक काट दिया इतने पर भी कर्ण आधे ही निमेश में दूसरा धनुषाथ में लेकर खड़ा हो गया कुरुसवीर तथा सिंधु देश के वीरों की सेना का विनाश सब और गिरे हुए कवच ध्वज तथा अस्त्र शस्त्रों से आच्छादित हुई भूमि और प्राण प्राणशून्य हाथी घोड़े एवं रथियों के शरीरों को देखकर सूतपुत्र कर्ण का शरीर क्रोध से उद्दीप्त उठाव सबिस्फार्य महचापर विभूषित राधे ने कुपित हो अपने स्वर्ण धनुष की टंकार करते हुए भयानक घोर दृष्टि से देखा तथा क्रुद्ध सरान मध्यं मध्यम दिन गर्चिस्मा कर बाढ़ की वर्षा करता हुआ शरत काल के दोपहर के तेजस्वी सूर्य की भांति शोभा पाने लगा मरीचिविक राजन भान मतो वपु दास दाधी रथे घोरम वपु सरसता राजन अजीरत पुत्र कर्ण का भयंकर शरीर सैकड़ों बाणों से व्याप्त था वह किरणों से प्रकाशित होने वाले सूर्य के समान जान पड़ता था आददानस्य उस रणभूमि में दोनों हाथों से बाड़ों को लेते धनुष पर रखते खींचते और छोड़ते हुए कर्ण के इन कार्यों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता था अग्निश्चक्रोपम घोरम मंडली कृतमान कर्णस्याल सभ्य दक्षिण भोपाल दाए बाये बाण चलाते हुए कर्ण का मंडलाकार धनु अग्निचक्र के समान प्रतीत होता था स्वर्ण पंखा चिता शराक्षाद महाराज सूर्य से चाह महाराज कर्ण के धनुष से छूटे हुए स्वर्ण में पंख वाले अत्यंत तीखे बाण ने संपूर्ण दिशाओं तथा सूर्य की प्रभा को भी ढक दिया तथा कनक पंखा नाम, नाम, पुखान दर्द से बहुधा व्रज तदनंतर धनुष से छूटे हुए झुकी हुई गाठ तथा स्वर्ण में पंख वाले बहुत से बाणों के समूह आकाश में दृष्टिगोचर होने लगे बाणासनाथेह प्रभुवंतेमें राजन इवां भरे राजन अजरत पुत्र के धनुष से जो बाण छूटते थे वे श्रेणीबद्ध होकर आकाश में क्रौंच पक्षियों के समान सुशोभित होते थे गाधपत्र विभूषिता महावेगा प्रदीप्ताग्रह थी सुरान सरान सूतपुत्र ने गेंद के पाख वाले शिला पर तेज किए सुवर्णभूषित महान वेगशाली और प्रज्वलित अग्रभाग वाले बहुत से बाढ़ छोड़े ते तो चाप बलोदूता सात कुंभ विभूषिता अजस्रम अपतन बाीमसेन प्रति धनुष के बल से उठे हुए वे, वे सुवर्ण बाण भीमसेन के रथ पर लगातार गिरे गिर रहे थे ते व्योमुक्म विकृता व्यक्र सत सहस्रशल्भानाव भ्रता सरा कर्ण कर्ण के चलाए हुए सहस्रो सुवर्ण आकाश में, में टिड्डी दलों के समान प्रकाशित हो रहे थे चापा दाम धीर प्रपतंतकाशि एक दीर्घ इवा सूत पुत्र के धनुष से गिरते हुए बाण ऐसे शोभा पा रहे थे मानो एक ही अत्यंत विशाल था बाण आकाश में खड़ा हो धारा भी पर्वत वारधारा भेच्छादेव कर्ण प्राच्छाद युद्धो भीमंसाष्टि क्रोध में भरे हुए कर्ण ने अपने बाणों की वर्षा से भीम सेन को उसी प्रकार आच्छादित कर दिया जैसे बादल जल की धाराओं से पर्वत को ढक देता है तत्र भारत भीम से अवलंबर पराक्रम भारत वहाँ सैनिकों से, से आपके पुत्रों ने भीम सेन के बल वीर पराक्रम और उद्योग को देखा अचिंत क्रोध कर्ण उपाद्रवत क्रोध में भरे हुए भीमसेन ने समुद्र की भांति उठी हुई उस बाण वर्षा की तनिक प्रवा न करके कर्ण पर धावा बोल दिया रुक्म पृष्ठ महचापम धीमश्याशी सांपे आकर्षा मंडली भूत चकृचापिवापरम तस्मा क्षरा प्रादुरासन पूरी अंत प्रजानाथ स्वर्ण में पृष्ठ वाला भीम से इनका विशाल धनुष प्रत्यंचा खींचने से मंडलाकार हो दूसरे इंद्रधनुष के समान प्रतीत हो रहा था उससे जो बाण प्रकट होते थे वे मानो आकाश को भर रहे थे सुवर्ण ख भी न सायर्व भी गगने रचिता माला कांच दी वह भीमसे झुकी हुई घाट और सुवर्ण में पंख वाले बाणों से आकाश में सोने की माला सी रद डाली थी जो बड़ी शोभा पा रही थी तथो प्योमानी तो सर्जाला भाग सह आहता भीमसे भी पत्रि भी। उस समय भीम से बाणों से आत होकर आकाश में फैले हुए बाणों के जाल टुकड़े टुकड़े होकर बिखर कर गए करण से सरजालो घई भीम से चो भिंग संस्पर्शि जोग कनक पुखाराम से समृता प्र कर्ण और भी दोनों के बाण समूह स्पर्श करने पर आग की के समान प्रतीत होते थे अनायासी उनके युद्ध में सर्वत्र गति थी स्वर्ण में पंख वाले उन बाणों के समूह से सारा आकाश छा गया था न स्म सूर्य न स्म समीर व्योम प्राग्याचन उस समय न तो सूर्य का पता चलता था और न वायु ही चल पाती थी बाणों के समूह से आच्छादित हुए आकाश में कुछ भी जान नहीं पड़ता था सभी उपारो हजना सूतपुत्र कर्ण नाना प्रकार के बाणों द्वारा भीम से इनको आच्छादित करता हुआ उन महामनशी वीर के पराक्रम का तिरस्कार के उन पर चढ़ आया नरेश माननीय नरेश उन दोनों के छोड़े हुए बाण समूह वहां परस्पर छटकर अत्यंत वेग के कारण वायु स्वरूप दिखाई देते थे आकाशे अन्य पावक भरत श्रेष्ठ पाव उन दोनों पुरुष के बाड़ों के परस्पर टकराने से आकाश में आग प्रकट हो जाती थी तथा कर्ण सितान शिता कर्मारम परिमार्जिता सुवर्णविकृता प्राण बधका क्षयाअ करण कुपित होकर भीमसेन के वध की इच्छा से सुनार के मांझे हुए सुवर्णभूषित तीखे बाणों का प्रहार किया भी भीमसेन ने अपने को सूत पुत्र से विशिष्ट सिद्ध करते हुए बाणों द्वारा आकाश में बाणों में से प्रत्येक के तीन तीन टुकड़े कर डाले और कर्ण से कहा अरे खड़ा रह पुन चतुराणी सर्वर्षाण पांडवे बलवान क्रदोध दक्षण देव पाप फिर क्रोध एवं अवर्ष में भरे हुए बलवान भीमसेन ने जलाने की इच्छा वाले अग्न के समान भयंकर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी ततःटटा चत शब्दों को भूतो तलशब्द सोमहां सिंहनाद भैरव रथने जा मेननादाशब्दारुण उस समय उन दोनों के गोचर्म के बने हुए दस्तानों के आघात से चट की आवाज होने लगी साथ ही हथेली का शब्द और महाभयंकर सिंहनाद भी होने लगा रथ के पियों की घरघराहट और प्रत्यंता के भयंकर शंकार भी कानों में पड़ने लगी योधा व्यपहार मन युद्धा दीक्षन तराक्रम कर्ण पांडव यो राज परस्पर वो राजन परस्पर वध की इच्छा रखने वाले कर्ण और भीम से इनके पराक्रम को देखने की अभिलाषा से समस्त योद्धा युद्ध से उपरत हो गए देवर्षि सिद्ध गंधर्वा साध साधत्य पूजय मुमुचो पुष्पर समणास्था देवता ऋषि सिद्ध गंधर्व और विद्याधर गण साधु साधु कहकर उन दोनों की प्रशंसा और फूलों की वर्षा करने लगे तथो भीमो महाबाह तदनंतर क्रोध में भरे हुए सुदृढ़ पराक्रमी महाबाहू भीम से ले अपने अस्त्रों द्वारा कर्ण के अस्त्रों का निवारण करके उसे भाणों से डाला नाराचान भी सा भी में भीम मानों का करके उनके ऊपर के समान भीम से ने उतने ही बाणों आकाश में सूत पुत्र के सारे नाराज काट डाले और उससे कहा खड़ा रह खड़ा रह ततो भीमो महाबाहू सरम क्रुद्धांत को मोचाधीरथे वीरोमदंड परम तत्पश्चात महाबाहु वीर भीम से ने कर्ण के ऊपर ऐसा बाण चलाया जो क्रुद्ध के समान दूसरे यमदंड के सदृश भयंकर था प्रहसन सरम राजन प्रतापवान राजन अपने ऊपर आते हुए भीमसेन के उस बाण को प्रतापी राधानंदन कर्ण ने तीन बाणों द्वारा हंसते हुए से काट डाला पुनस्ृषदुग्राणी सर्वर्षा पांडव तस्तान्या कर्ण सर्वाण्यस्त्रण्यवत भीतवत् भीम भीमने पुनः भयानक बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी परंतु कर्ण ने उन सब अस्त्रों को निर्भयता पूर्वक आत्मसात कर लिया भीमस्य युद्धमन भी सेमसपुत्रो सुदीर्धनु बाणई सन्नतपर्वी रश्मिचोक् चाश्वाना क्रुद्ध क्रोध में भरे हुए थूतपुत्र कर्ण अपने अस्त्रों की माया से तथा झुके ही गाठ वाले बाड़ों द्वारा युद्ध प्राण के दो तरकसों धनुष की प्रत्यंचा प्रत्यंता डोर तथा घोड़े जोतने की रस्सियों को भी युद्ध स्थल में काट डाला फिर घोड़ों को भी मारकर सारथी को पांच बाणों से घायल कर दिया तो क्रुद्ध काला नुति धनम तिक्षेदराधेय पताका सारथी वहाँ से भाग कर तुरंत ही युधामु के चत पर चढ़ गया इधर क्रोध में भरे हुए कालाग्नि के समान तेजस्वी राधा पुत्र कर भीम से इनका उपहास करते हुए उनके ध्वजा और पताका को भी शक्ति परामृत ताम जवाम से जदा विध्या क्रुद्ध कर्ण रतम प्रति धनुष जाने पर कोपित हुए महाबाहू भीमसेन ने शक्ति हाथ में और उसे घुमाकर कर्ण के रथ पर दे मारा। घुमा कर्ण कुछ थ गया था तो भी उसने बहुत बड़े उल्का के समान अपनी ओर आती हुई उस स्वर्ण भूषित शक्ति को दस बारो से काट दिया सा पधदशा छिन्ना कर्ण से सत्य मित्र के हित के के हित लिए विचित्र करने वाले तथा प्रहार में तत्पर सूत पुत्र के में तत्पर कर्ण तीखे बाणों से टुकड़ों कटकर वह शक्ति धरती पर गिर पड़ी सचरमा दौ जात रूप खम चान्यत प्रेपुर मृत्यो तप कुमार से युद्ध में सम्मुख मृत्यु अथवा विजय इन दोनों में से एक का निश्चित रूप से वर्ण करने की इच्छा रखकर ढाल और तलवार हाथ में ले ली तरे लीप्रम प्रसन्न भारत उस समय क्रोध में भरे हुए करवक बहुत से अत्यंत भयंकर मारकर धीम की चमकीली ढाल नष्ट कर दी सर महाराज ढाल और रथ से रहित हुए भीमसेन ने क्रोध से आतुर हो बड़ी उवली के साथ कर्ण के रथ पर तलवार घुमाकर चला दी सधनु पुत्र सज्वा महान भू विराज इंद्र क्रोध सर्वयो बरहाल राजेंद्र वह बड़ी तलवार आकाश से कुपित सर्प की भांति आकार आकर सुतपुत्र कर्ण के प्रत्यंता से धनुष को काटती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी तथा तत प्रहसुंते सहस्र सो महाराज रुक्मुंखान सुते जना यह देखकर अधिरत पुत्र कर्ण ठठाकर हस पड़ा और सम्रांगण में कुपित हो कुने शत्रुविना ारी सुदृढ़ प्रत्यंचा वाला अत्यंत वेगशाली दूसरा धन साथ में लेकर उस पर कुंती पुत्र के वध की इच्छा से सुवर्ण में पंख वाले सहस्रो अत्यंत तीखे बाड़ों का संधान किया सबध्यम बलवान कर्णचापचित सरि वैहाय प्राक्रम कर्णस्या कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणो द्वारा घायल किए जाते हुए बलवान भीमसेन कर्ण के मन में व्यथाउत्पन्न करते हुए उसे पकड़ने के लिए आकाश में उछले स तस् चरित दृष्टि संग्रामे विजय शिण नयेराधेयो भीमसेन अम्चयत संग्राम में विजय चाहने वाले भीमसेन का वा चरित्र देख ध्वज समी कर्ण की सारी इंद्रिया व्यथित हो गई थी वह रथ के पिछले भाग में डुबक गया था उसे उस अवस्था में देखकर कर भीमसेन उसके ध्वज का सहारा लेकर पृथ्वी पर खड़े हो गए तदस्य यदि कर्णम तारो रगम जैसे गरुण सर्प को दबोच लेते हैं उसी प्रकार भीमसेन ने कर्ण को उसके रथ से पकड़ ले जाने की जो इच्छा की थी उसके इस कर्म की समस्त कौरवों तथा चारणों ने भी प्रशंसा की स छिन्द विरथ स्वधर्मुपा स्वरथम पृष्ठ कृवा युद्धा व्यवस्थि धनुष्कर जाने तथा तो रथीन होने पर भी स्वधर्म का पालन करते हुए भीमसेन अपने रथ को पीछे करके युद्ध के लिए ही खड़े रहे तीहत से राधेय तत्नम सन्त पांडव संख्य युद्धा समुपस्थित उनके रथ आदि साधनों को नष्ट करके राधानंदन कर फिर क्रोध पूर्व क्षेत्र में युद्ध के लिए उपस्थित हुए इन पांडपुत्र पुत्र भीमसेन पर आक्रमण किया तो समय तो महाराजा स्पर्धमान महाबल जी मोहत घर मानते गर्जमान महाराज एक दूसरे से स्पर्धा रखते वाले भी दोनों महाबली वीर वर्षा ऋतु में गर्जना करने वाले दो मेघों के समान गरज रहे थे सम्रहारुद्धर सिंह यो अमृत चमारो संखे बदानि भुद्ध स्थल में अमरस और क्रोध में भरे हुए उन दोनों पुरुष सिंह का संग्राम देवदान युद्ध के समान भयंकर हो रहा था क्षेत्र शस्त्र सु कौन से यण न तमे दुता दृष्टवा अर्जुन हतान नाहकान पथितान पर्वतोपमान रथमार्ग अभिघाता प्रवेश जब कुंती कुमार भीम से इनके सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए उनके पास एक भी आयु शेष नहीं रह गया और कर्ण के द्वारा उन पर पूर्वत आक्रमण होता रहा तब वे रथ के मार्ग को बंद कर देने के लिए अर्जुन के मारे हुए पर्वताकार हाथियों को वही गिरा देख उनके भीतर प्रवेश कर गए हाथियों के समूह में पहुंचकर कर मानव के आक्रमण से बचने के लिए दुर्ग के भीतर प्रविष्ट हो गए हो ऐसा अनुभव करते हुए पांडव पुत्र भीम केवल अपने प्राण बचाने की इच्छा करने लगे उन्होंने राधा पुत्र कर्ण पर प्रहार नहीं किया व्यवस्थानम धनंजय महोसदी काम मनोमान पर्वतम शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले कुंती कुमार भीमसेन यह चाहते थे, थे कि कर्ण के बाणों से बचने के लिए कोई व्यवधान आड़ मिल जाए इसीलिए वे अर्जुन के बाणों से मारे गए एक हाथी की लाश को उठाकर चुपचाप खड़े हो गए उस समय वे संजीवन नामक महान औषधि से युक्त पर्वत उठाए हुए हनुमान जी के समान जान पड़ते थे तमस्या विषक व्यधमत्कुंजर पुनः हस्ंगान्यथ कर्ण प्राइणोत्पांदुनंदन चक्रान्य स्वात्थाशान्यद पश्यती भूसले तदस्य अपने द्वारा उस हाथी के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब पांडुनंदन भीम ने हाथी के कटे हुए अंगों को ही कर्ण पर फेंकना शुरू किया रथों के पहिए, घोड़ों की लाशें तथा और भी जो जो वस्तुएं वे धरती पर पड़ी देखते उन्हें उठाकर क्रोधपूर्वक कर्ण पर फेंकते थे परंतु तो वे तो वे जो जो वस्तु फेंकते उन सब को कर्ण अपने तीखे बाड़ों से काट डालता था भीमोपे मुष्ट मुद्दम भद्र गर्भा सुधारुणाम हंस मैचपुत्र संस्मरण अर्जुन क्षण शक्तोंवधित कर्णम समर्थ पाण्डुनंद रक्षमाण प्रतिज्ञा ताम जागृता सभ्यता चिना अभिन से ने अपने अंगूठे को मुट्ठी के भीतर करके वज्रतुल्य अत्यंत भयंकर घूसा तान कर सुतपुत्र कर्ण को मार डालने की इच्छा से इच्छा की तब तक क्षण भर में उन्हें अर्जुन की याद आ गई अतः सभ्य साचे अर्जुन ने पहले जो प्रतिज्ञा की थी उसकी रक्षा करते हुए पांडुनंदन भीम ने समर्थ एवं शक्तिशाली होने पर भी उस समय कर्ण का वध नहीं किया करो सूचन इस प्रकार वहाँ बाणों के आघात से व्याकुल हुए व्याकुलीमसेन को सूत पुत्र कर ने बारम्बार अपने पहने बाणों की मार से मूर्चिषा कर दिया व्यायुधम नवधि कर्ण कुंत्याच स्मरण धनुषण कर्णसोदुत्र परामृत परंतु कुंती के वचन का स्मरण करके उसने सत्रहीन भीमसेन का वध नहीं किया कर्ण उनके पास जाकर अपने धनुष की नोक से उनका स्पर्श किया धनुष का स्पर्श होते ही वे क्रोध में भरे हुए सर्प के समान उठे और उन्होंने कर्ण के हाथ से वह धनुष छीन उसे उसी के मस्तक पर दे मारा ताड़ो तो भीम से न क्रोधाधारोचन संधे वाक्य में की मार खाकर राजा पुत्र कर्ण की आंखें लाल हो गई। उसने हसते हुए से यह बात कही पुनः पुनः बरक मूढ़ औधरी के बाल संग्राम का ओ बिना ही मुच के नपुंसक ओ मूर्ख अरे पेटू तू तो अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान से सर्वथा शून्य है युद्ध फिरु कायर छोकरे अब फिर कभी युद्ध न करना यत्र भोज्यम बहुविधम तत्तम योग्यो नुद्धे सुखदाचन दुर्बुद्धि पांडव जहाँ अनेक प्रकार की खाने पीने की वस्तुएं रखी हो तू वही रहने के योग्य है युद्धों में तुझे कभी नहीं आना चाहिए मूल पुष्प फलाहारो व्रतेशु उचित स्वे भी शीम वन में रह कर तू फल मूल और फूल खाकर व्रत एवं नियम आदि पालन करने के योग्य है युद्ध कौशल तुझ में नाम मात्र को भी नहीं है क्वा युद्धम क्विस्त च वनम गृकोदर नम युद्धो जितस्ता बढ़वाथ अतिर भर कहाँ युद्ध और कहाँ मुनिवृत्ति जा जा वन में चला जा तात तुझ में युद्ध की योग्यता नहीं है तो, तो वनवास का ही प्रेमी है मस्ये कारकं। मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ तुम तो मत्स्य विराट का नौकर एक रसोईया रहा है भ्रकोदर तो, तो घर में रसोइयों भृत्यजनो तथा तो दासों को बहुत जल्दी भोजन तैयार करने के लिए प्रेरणा देते हुए रोज से उन्हें डांटने और मारने पीटने की योग्यता रखता है दुर्मते न दुर्मति कुंतली कुमार भीम अथवा तू मुनि होकर वन में चला जा वहाँ इधर उधर से फल ले आ और खा तो युद्ध में निपुण नहीं है फल फलमूलासने सकस्व तथा तिथि पूजन न खाने और अतिथि सत्कार करने में समर्थ है मैं तुझे हथियार उठाने के योग्य नहीं मानता कौमार्य वृत्ता पथे तान सर्वाण चाप्य रुक्षा श्रावृ प्रजापालक नरेश कर्ण ने बाल्यावस्था में जो अप्रिय वृत्तांत घटित हुए थे उन सब का उल्लेख करते हुए बहुत सी रूखी बातें सुनाई अथैनम तत्र सलीनम धनुषा पुनः प्रहस पुनर्वाक्यम भीमृत तत्पश्चात वहाँ छिपे हुए भीम से इनका कर्ण ने पुनः धनुष से स्पर्श किया और उस समय उनका उपहास करते हुए फिर कहा न योद्यम माषाधव्य मधुस युद्धमात्य विद्यते आज तुझे और लोगों के साथ युद्ध करना चाहिए मेरे जैसे वीरों के साथ नहीं मेरे जैसे युद्धाओं से जूझने वालों की ऐसी ही अथवा इससे भी बुरी दशा होती है गच्छ वा यो कृष्ण तो स्वाम रक्षिष्य तो रड़े गृहवा गच्छ कौन से यमते युद्धे न बालक अथवा वहाँ श्री कृष्ण और अर्जुन है वहीं चला जा वे रणभूमि में तेरी रक्षा करेंगे अथवा कुंती कुमार तू घर चला जा बच्चे तुझे युद्ध से क्या लाभ है कर्णस्य वचनम श्रुवा भीमसे नोचि दारुणम वाच कर्णम प्रहसन सर्वेशा श्रृणमता वच कर्ण के ये अत्यंत कठोर वचन सुनकर भीमसेन ठटा कर, भीन कर हस पड़े और सबके सुनते हुए उससे इस प्रकार बोले जितस्वम दुष्ट, दुष्ट पुरा तनय अरे दुष्ट मैंने तुझे एक बार नहीं बारंबार हराया है फिर क्यों व्यर्थ अपने ही मुंह से अपनी बड़ाई कर रहा है संसार में पूर्व पुरुषों ने देवराज इंद्र की भी कभी जय और कभी पराजय होती देखी है मल्ल युद्ध मैया साधम कुरु दुष्कूल संभव महाबलो महाभोगी कीचको निहित यहां तथा तां घात पश्चु सर्वराज नीच कुल में पैदा हुए कर्ण आ मेरे साथ मल्लयुद्ध कर ले जैसे मैंने महान बलशाली महाभोगी कीचक को पीस डाला था उसी प्रकार इन समस्त राजाओं के देखते देखते मैं तुझे अभी मौत के हवाले कर दूंगा मतमाघ्याय कर्ण बुद्धिमता विरराम रणा तस्मा पश्यता सर्वन विराम भीमसेन का यह अभिप्राय जानकर बुद्धिमनों में श्रेष्ठ कर्ण समस्त धनुधरों के सामने ही उस युद्ध से हट गया एवं कर्ण राज्यकथयत प्रमुखे विष्णु सिंह से पार्थ महात्मर तथो राजतपुत्रा केशवे नचोदि राजन इस प्रकार कर्ण भीम से इनको रथहीन करके जब विष्णुवंश के सिंह भगवान श्री कृष्ण और महामना अर्जुन के सामने ही अपने अब अप इतनी प्रशंसा की तब श्री कृष्ण की प्रेरणा से कपित्व अर्जुन ने शिला पर स्वच्छ किए हुए बहुत से बाणों को सूत पुत्र कर्ण पर चलाया तथा पार्थ भजो श्रेष्ठा सरा कणक भूषणा गांड इवा प्रभव कर्णम हंसा कौंथम विसन्न तत्पश्चात अर्जुन की भुजाओं से छोड़े गए तथा गांडे धनुष से छूटे हुए सुवर्ण भू सिद्धवाण्ड कर्ण के शरीर में उसी प्रकार घुस गए जैसे हंस, पर्वत की गुफाओं में समा जाते हैं। धनंजय इस प्रकार धनंजय कांडी धनुष से छोड़े गए रोज भरे सर्पों के समान बाणों द्वारा सूतपुत्र कर्ण को भीमसेन से दूर हटा दिया स छिन्दंवा भीमेना धनंजय सराहता कर्णों भीमारायासी रथे न महता दृत भीमसेन ने कर्ण के धनुष को तो पहले से ही तोड़ दिया था इसलिए वह धनंजय के बाणों से घायल हो भीमसेन को छोड़कर अपने विशाल रथ के द्वारा तुरंत ही वहां से दूर हट गया भीमोत के एम समय नष अन्वरम संख्ये पांडवम सभ्य इधर नरश्रेष्ठ भीमसेन भी सातिकी के रथ पर आरूढ़ हो युद्ध स्थल में सभ्य साची पांडपुत्र भाई अर्जुन के पास जा पहुंचे मृत्यु तत्पश्चात क्रोध से लाल आके के अर्जुन ने बड़ी उतावली के साथ कर्ण को लक्ष्य करके एक नाराज चलाया मानो यमराज ने किसी के लिए भेदी हो भेज दी हो सोचो गांडी धनुष से छोटा हुआ वह नाराज आकाश मार्ग से तुरंत ही कर्ण की ओर चला मानो गरुड़ किसी उत्तम सर्प को पकड़ने के लिए जा रहा हो तमंतरीक्षे नाराचम द्रोड़च्छेदपत्रिणाम धनंजय भयात कर्णम उज्जिह महारथ उसमें अर्जुन के भय से कर्ण का उद्धार करने की इच्छा रखकर महारथी अश्वस्थामा ने अपने बाण से उस नाराज को आकाश में ही काट दिया तथो द्रोड़ी चतुष्टा कुर्जुनुख महाराज मा गास्टे तिथा महाराज तब क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने अश्वस्थामा को चौसठ बाण मारे और कहा खड़े रहो भागना मत सू मत गजाक अनेक संकुल तूर्णम्रोण परन्तु अर्जुन के बाड़ों से पीड़ित हुआ तुरंत ही से व्याप्त एवं अस्वस्थामे हाथियों से भरे हुए व्यू के भीतर घुस गया तथ सुवर्ण पृष्ठा चापा कूजता शब्द गांडी वोषेण कौंत ब तब बलवान कुंती कुमार अर्जुन ने रण क्षेत्र में तंकार करते हुए में भाग वाले समस्त धनुषों के सम्मिलित शब्दों को अपने गांडी धनुष के गंभीर घोष से दबा दिया धनंजय तथा पृष्ठ तो द्रोणि नाते में अर्जुन भागते हुए अश्वस्था के पीछे पीछे अपने बालों द्वारा कौरव सेना को संतुस्त करते हुए कुछ दूर तक गए विदारे नारा चय नरवार कंक बरवासम अर्जुन उस समय उन्होंने कंक और मोर की पाखों से युक्त नारो द्वारा खोड़ों हाथियों और मनुष्यों के शरीरों को विदर्ण करके सारी सेना को तहस नहस कर दिया तत्बल भरत श्रेष्ठ सबाजी द्विपमान मावन पाका, पाक साथ सावधान हुए कु अर्जुन ने हाथी घोड़ों और मनुष्यों से भरी हुई उस सेना का संहार कर डाला श्री महाभारत द्रोण पर्वणी जयद्रथव परवड़ी भीमकर्ण युद्धे एक नीशदतमोध्याय इस प्रकार महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ पर्व में भीमसेन और कर्ण का युद्ध विषय एक अध्याय पूरा हुआ